जब ब्रह्मा जी ने आंख खोली तो भगवान की विचित्र रचनाओं पर उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि यह सब क्या है कैसे हुआ सृष्टि का विस्तार तो ब्रह्मा जी ने किया लेकिन ब्रह्मा जी जब उत्पन्न हुए तो उसके पहले भी तो कुछ था जैसे फैक्ट्री में चीजें बनती है लेकिन चीजें बनाने का रॉ मटेरियल तो पहले ही होता है तो ऐसे ही ब्रह्मा जी को आश्चर्य हुआ और आश्चर्य करते करते ब्रह्मा जी का मन ना तो गहरा चला गया कि ब्रह्मा जी का पसीना पसीना हो गया कि क्या है उस पसीने पसीने से ब्रह्मा जी और गहरे चलते गए तो आवाज आया तप तप तप तप करो तप करने का मतलब है कि इंद्रियों को मन में लीन करें और मन को बुद्धि में लीन करें तो बुद्धि को परिश्रम नहीं होगा बुद्धि को शांति मिलेगी तो शांत स्वरूप परमात्मा में टिकेगी तो शांत स्वरूप परमात्मा में टिकने से मति का गाढ़ापन हो जाता है जो हल्की हल्की वस्तुओं में मति उलझती है तो छिछरी हो जाती जैसे पल का पत्ता है तो हल्का सा है छिछरा है तो जरा सी हवा आती इधर को तो उधर को फड़कता रहता है लेकिन सुमेरु पर्वत तो चाहे आंधी आ जाए तूफान आ जाए फिर भी स्थिर रहता है तो ऐसे जिसकी जिसने तप किया है वो उस पर ब्रह्म परमात्मा में स्थित होता है तो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म जो सत्य स्वरूप है ज्ञान स्वरूप है और जिसका कभी अंत नहीं होता उस परमेश्वर में मति प्रतिष्ठित हो जाती है मति जब उस परमेश्वर में प्रतिष्ठित हो जाती है तो मति का नाम बदल जाता है और वो प्रज्ञा हो जाती है रितम भरा प्रज्ञा साधारण प्रज्ञा नहीं रित मानो सत्य सत्य स्वरूप ईश्वर से भरी हुई प्रज्ञा उसको बोलते हैं रीतम भरा प्रज्ञा मनुष्य जब प्राण छोड़ता है मरता है तो उसके पहले उसके चित्त में जो वासना होती है जो निश्चय होता है उसी के अनुसार उसका मन और प्राण मति के निश्चय के अनुसार ही लोक लोकांतर में गति करता है जैसे आपकी मति में निश्चय हो गया कि हम शिविर में जाएंगे चाहे उत्तरायण की ठंड बरसो चाहे चेटीचंड की गर्मी पड़ो हम तो शिविर में जाएंगे सत्संग सुनेंगे साधन करेंगे और जो कुछ कठिनाई सहेंगे वो तब हो जाएगा कीर्तन सत्संग से आनंद आएगा और साधन से मति की शुद्धि होगी परमात्मा के रास्ते में आगे बढ़ जाएंगे तो यह निर्णय मति ने किया कि शिविर में जाना है तो मन ने और प्राण ने योजना बनाई कि फलानी तारीख जाना है फलानी गाड़ी से जाना है टिकट लेना है हाथों ने हिलचाल की पैरों ने यात्रा की आंखों ने देखने का काम किया निर्णय केवल मती बाई का था ऑर्डर उसका था बाद में सब काम लग गए और आप लोग इधर पहुंच गए तो फिर इन इंद्रियों को जैसा मिलेगा उस प्रकार का इंद्रियों का आकर्षण और मन का मनन बनेगा मन के मनन और इंद्रियों के आकर्षण का निचोड़ मती के आगे जाएगा कि अच्छा हुआ बुरा हुआ दूसरी बार ये करेंगे ये ले आएंगे ये न लाएंगे ये खाएंगे ये न खाएंगे अब मती में अगर अच्छे संस्कार हैं, तप से युक्त मती है तो ये चपरासियों की और कारकुन की हेड क्लार्क की और क्लार्क और चपरासियों की चपरासी है कर्म इंद्रिया है क्लार्क है ज्ञान इंद्रिया और हेड हेडक्लार्क है मन इन सब की बात पर जजमेंट मती कैसी देती मति अगर बढ़िया होगी तो उनकी बढ़िया बात पर हा बोलेगी और घटिया बात को काट के फेंक देगी मति अगर घटिया होगी तो उनकी घटिया बात को हाँ बोल देगी और बढ़िया बात पर ध्यान नहीं देगी तो इससे सिद्ध होता है कि तुम्हारे पास ये समाचार तो लाती है इंद्रिया आंख दृश्य का समाचार भरती है कान शब्द का समाचार भरता है नाक गंध दुर्गंध का समाचार भरता है जीव रस का समाचार बढ़ती और इन सब का समाचार कलेक्ट करके हेड क्लार्क मन मति के पास ले जाता है अब मती जिनको हां बोलती है आसक्त होती हालांकि इंद्रियां और मन आसक्त होते हैं और उनका अपना फेवरेबल बात बोलेंगे उनको जो अच्छा लगेगा उसकी व्याख्या करेगा उसी से सम उसी बात की सिग्नेचर कराने की कोशिश करते हैं नीचे के आदमी बड़े साहब से उसी कागज़ों पर सिग्नेचर कराते हैं जो कागजात जो फाइल में उनको कुछ दक्षिणा मिलती है उनको वाहवाई मिलती है पैसा मिलते हैं उनकी अनुकूलता होती है उसी दस्तावेज पर उसी फाइल पर सही कराने की कोशिश करता है नीचे का आदमी साहब से ऐसे ही इंद्रियां तो कोशिश करेगी देखना सुगना चखना स्पर्श करना आदि उसी की सही कराएगी और मती में अगर तप नहीं है तो मती वही करती रहेगी तो वो ही करते करते मती मंद हो जाती है जैसे चपरासी और क्लारकों के कहने से साहब सैया करता करता है तो साहब कभी ना कभी फंस मरता है किसी किसी पॉइंट में जयराम जी ऐसे ये साहबों की साहब जो मती देवी है वो फिर फंसती। वो साहब तो नौकरी गैठता है है है तो घर बैठता है। लेकिन ये मती और ही मन, तो घर क्या बैठे चौरासी लाख जैल भोगते बार बार माताओं के गर्भ में जब देखने सुगने चखने की वासना मती ने स्वीकार कर ली तो मति का स्वभाव हो जाता है कि अभी ये खाना है ये चखना है ये करना है ये करना है, वो कराना है तो ये करते कराते जिंदगी पूरी हो जाती है फिर भी कुछ न कुछ करना करना भोगना बाकी रह जाता है तो भोग की वासना युक्त जो मति है वो जब प्राण निकलते हैं तो अपनी मति में जिस भोग का आकर्षण होता है उसी वातावरण में फिर से ये जन्म लेता है और फिर वही भोग भोगते भोगते दूसरे संस्कार क्रिएट हो जाते हैं तो फिर संस्कार तो बनते जाते और भोगता जाता है तो एक संस्कार एक वासना मिटी न मिटी तो दूसरी चले आए जैसे हम चलो के अब तीन घंटे फिल्म देख ले जरा इच्छा होगी फिल्म देखा फिल्म देखा तो फिल्म देखते देखते दूसरे फिल्म की और और फिल्म में जो दूसरी चीजें चीजें बताई जाती हैं, वो, वो भी बसाने की वासना हो गई तो वासनाओं का अंत नहीं होता इसीलिए ये जीव विचारा परमात्मा तक पहुँच नहीं पाता मती परमात्मा में प्रतिष्ठित नहीं होती जब परमात्मा में प्रतिष्ठित नहीं होती है तो बेचारा ये जीने की और भोगने की इच्छा से आक्रांत रहता है जीने और भोगने की इच्छा से जो चैतन्य आक्रांत रहता है उसी चैतन्य का नाम जीव पड़ गया वास्तव में जीव बीव कोई ठोस चीज नहीं है लेकिन जीने की इच्छा हो गई भोगने जीने की इच्छा हो गई जीव हो गया अब उसने अच्छे कर्म किए सात्विक किए भोगा तो सही लेकिन जरा ईमानदारी से भक्ति से त्याग से सेवा भाव से थोड़ा बहुत अच्छे संस्कार पड़ गए तो इस लोक के भोग भोगे और परलोक में सुखी रहूं इसलिए इसने दान पुण्य सेवा आदि किया तो इसके मती में अच्छे सुख भोगने की इच्छा आएगी तुम तो मरेगा तो सत्गुण की प्रधानता रहेगी तो स्वर्ग में जाएगा अगर इसकी हस्ताक्षर हल्की वस्तुओं को भोगने के हुए तो फिर समझो बहुत उसको नीचे इंद्रियों का सुख भोगने की इच्छा हुई काम बेकार भोगने की इच्छा हुई तो मरने के बाद उसको स्वर्ग में जाने की जरूरत नहीं मनुष्य होने की जरूरत नहीं उसकी सचना इंद्रियों को अधिक से अधिक छूट चाट मिल जाए भोग भोगने की उसको ऐसा ही शरीर प्रकृति दे देगी जैसे सुकर कुकर है उस शरीर में ढकेल देगी बिल्कुल कोई एकादशी व्रत नियम बच्चों को पढ़ाना लिखाना शादी कराना नो no प्रॉब्लम वो शिश्ना इंद्री के भोग में अपने को खपा तो इस प्रकार जिस इंद्रिय का अधिक आकर्षण होता है उस इंद्रिय को भोग अधिक मिल सके ऐसे तन में भेज देती है प्रकृति क्योंकि तुम्हारी मति उस सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म से पूरी थी इसलिए उसमें सत्य वस्तु उसमें सत्य संकल्प होता है देर सबेर वो काम होकर रहता है इसलिए हम लोगों को चाहिए कि जो संकल्प करे या जजमेंट दे उसको सतगुरु शास्त्र और अपने विवेक से नाप तोलकर निर्णय करना चाहिए नाप तोलकर इच्छा करनी चाहिए हकीकत में इच्छा जब काटने की कला आ जाए तो वो आपका मन होगा निर्वासनिक और निर्वासनिक मन होगा तो बुद्धि निश्चिंत तत्व में परमात्मा में टिकेगी और मन में जितनी वासना होगी और जितनी हल्की वासना होगी तो हल्का जीवन ऊंची वासना होगी तो ऊंचे और मिश्रित वासना होगी तो पुण्य पाप की खिचड़ी खाने के लिए मनुष्य शरीर और उससे भी अगर ऊंची एक अवस्था है जो सत्संग और तप करके आत्म परमात्मा के विषय का ज्ञान पा लेगा तो प्रारंभ में थोड़ा कठिन लगेगा कि एक बार पालिया तो मती को मन को और इंद्रियों को जो शांति आनंद और रस मिलता है उस रस शांति और आनंद के आगे इस लोक में तो क्या और देश परदेश में तो क्या स्वर्ग में तो क्या ब्रह्मलोक में भी वो सुख नहीं जो ब्रह्म परमात्मा के साक्षात्कार में है ज्ञातवा देव मुचते सर्व पाशे उस देव को जानने से सारे पाशों से सारे जंजीरों से वो आदमी मुक्त हो जाता है छूट जाता है तो मनुष्य जन्म में ऐसी मति मिली है जो आदमी भूत का भविष्य का विचार चिंतन कर सकता है जो पशु हैं वो तो कुछ समय के बाद अपने माँ बाप को भी भूल जाते हैं बहन भाई को भी भूल जाते हैं संसारी व्यवहार उन्हीं में कर लेते हैं लेकिन मनुष्य की मती में स्मृति है मनुष्य की मत्ती में योग्यता है अब दूसरी पॉइंट से सोचे कि इंद्रियां तुमको संसार के तरफ आकर्षित करेगी लेकिन मती परिणाम का विचार करेगी जब मति का आदर करोगे तो विकारों में से निर्विकार की तरफ जाना बिल्कुल जरूरी दिखेगा अगर मति का आदर नहीं करोगे और इन चपरासी और कारकुनों के कहने में ही मती बहती रहेगी तो जगत सच्चा लगेगा जगत सच्चा लगेगा तो जगत के भोग में आकर्षण होगा जगत के भोग में आकर्षण होने से राग द्वेष पन्न राग द्वेशनमने से इच्छा भय क्रोध द्वेष अशांति जन्म मृत्यु जरा और व्याधि ये बना ही रहेगा अगर मती का आदर करते हैं तो मती परिणाम का विचार करती है परिणाम का विचार करने से मती इंद्रियों को और मन को खाने पीने देखने की इजाजत तो देती है लेकिन आउशद वत। औषधवत वत खाना पीना देखना सुनना ये औषधवत हो जाए तो इंद्रियों और मन का परिश्रम कम हो जाता है तो उससे भी मति को थोड़ी पुष्टि मिलती जाती है और जो जो पुष्टि मिलती जाती है त्यों त्यों देखना सूंघने की इच्छाएं कम करके और मति अपने आप में तृप्त रहती है तो तृप्त मती की योग्यता बढ़ जाती है योग्यता बढ़ जाती है तो मन और इंद्रियों उसके अधीन होने लगती है तो मनुष्य जन्म में ही ऐसी अवस्था आ जाती है कि जब चाहा तब इंद्रियों को समेट के मन में ले आए और मन को समेट के परमात्मा में गोता मार दिया दिल ने तस्वीरें हैं यार जबकि गर्दन झुका ली और मुलाकात कर ली जब चाह वो आत्मसुख सुख पा लिया तो मती में आत्मसुख पाने की जो आदत पड़ जाती है तो फिर वो जब शरीर छूटता है तो मती में ण में कोई वासना नहीं रहती जब वासना नहीं रहती तो प्राण उत्क्रमण नहीं करते लोक लोकांतर में जाने के लिए या दूसरे जन्म में भटकने के लिए अभी तुम्हारी तीव्र वासना हो जाए चाय पीने की तो खिसक जाओगे तीव्र वासना हो जाए तो कुछ उस जगह पे चले जाओगे जब कोई वासना नहीं तो भाग करने की जरूरत क्या है जो वासना जोर पकड़ेगी तो हमारी नजर इधर जाएगी और आदमी खिसक जाएगा तो बेईमानी भी करेगा पैसा भी खर्चेगा लेकिन वासना के लिए करेगा तो ऐसे मती में कोई वासना नहीं होती तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता उसकी प्रज्ञा पर ब्रह्म परमात्मा में प्रतिष्ठित हो गई तो वह साधक जीते जी सिद्ध पद को पा लिया है तो ज्ञानी नाम प्राणा न उत्क्रम्यंते अत्र विलियंत ज्ञानी जिसको आत्म आत्मा परमात्मा का सुख मिल गया है साक्षात्कार हो गया उसका मन प्राण उत्क्रमण नहीं करते हैं जहा शरीर का प्रारब्ध पूरा हुआ तो शरीर तो पांच भूतों में स्थूल भूतों में लीन हो जाएगा और सूक्ष्म शरीर उसका सूक्ष्म भूतों में लीन हो जाएगा व्याप जाएगा और आत्मा तो पहले ही परमात्मा से मिला हुआ है वो कोई परमात्मा के पास कोई लोकलोकांतर में नहीं जाएगा वो तो सत चित आनंद स्वरूप जो आकाश से भी अत्यंत सूक्ष्म है उस परब्रह्म परमात्मा में साक्षात्कार के दिन ही एक हो गया था केवल देह की बाधा थी प्रारब्ध ने देह की बाधा को पूरा कर लिया वो व्यापक ब्रह्म हो गया अब हमारे हिस्से क्या आता है कि हमारे हिस्से आता है कि हम इंद्रियों का आदर इतना न करें तुलसीदास ने ठीक कहा है। देखिए सुनिए गुनिए मन माही मोह मूल परमारथ नाही ये देखने सुनने और मन में जो गुण्य विचार करने में आता है वो सब मोह मूल है परमारथ नहीं है वास्तविक में सत्य नहीं है जैसे पतंगिया को दिया में सत्य सुख दिखता है और जल मरता है मछली को कुंडी में सत्य स्वाद दिखता है, और फस मरती है हाथी को हथीनी में सत्य सुख दिखता है और खड्डे में जा गिरता है भमरे को मुस्कम। कमल में सत्य सुख दिखता और टिका रहता है हालांकि उसमें ताकत है कमल से बाहर निकलने की वो लकड़े को छेद कर सकता है लेकिन कोमल कमल से बाहर नहीं निकलता है सांझ पड़ी चलो जवाइ जवायच सुधो जवाइ जाएंगे ऐसे करते हो कमल तो बंद हो जाते है उससे भी निकल सकता है लेकिन फिर आकर्षण इंद्री का रस का जीवा का पड़ा रहता है सुबह जंगली जानवर या हाथी आदि आके कमल को तोड़ते खा जाते पैरों तले कुचल देते उपराण त्याग कर देता मर जाता बेचारा ऐसे जीव इंद्रियों का आदर करता है एक बात और समझनी पड़ेगी हम ऐसा नहीं कि हम निपट अज्ञानी हैं क्या अच्छा है क्या बुरा है ये सब लोग जानते हैं क्या पुण्य है और ये क्या पाप है ये भी काफी हिस्से में हम लोग जानते क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ये भी जानते हम लोग फिर भी जो नहीं करना चाहिए वो कर कर रहे हैं उसके पीछे एक ही है कि सुख की लालच सुख की लालच नहीं करना चाहिए फिर भी कर रहे हैं क्योंकि दुख का भय भयभीत होकर भी कुछ करना पड़ता है समाज क्या बोलेगा लोग क्या बोलेंगे न चाहते हुए भी करते हैं तो सुख की लालच और दुख के भय ने अंत को कमजोर कर दिया मती को अपने कंट्रोल में ला दिया दिया जैसे एक मुनीम ने सेठ को कह दिया कि मेरा रुपया पगार नहीं चलेगा सौ कर दो तो एकदम एकदम इतना सात साल से नौकरी करता है सौ सौ बढ़ाता आया हूं तेरा और अभी हजार का पंद्रह सौ मांगता है कुछ तो सोच शर्म नहीं आती बोले मेरे को क्या शर्म आएगी मैं तो ये गया लेकिन फिर तुम्हारी ये पेड़ ही नहीं चलेगी ये ध्यान रखना सेठ जी क्यों कि दो नंबर की एंट्रियां मैं सब जानता हूं और मेरे हाथ में वो कागज पड़ा देख लो अभी जाकर इनकम टैक्स कमिश्नर से मिलता हूँ दस परसेंट मिल जाएंगे उसी से मेरे हजारों रुपए हो जाएंगे सेठ ने कहा देख भाई बैठी डर ये मिठाई खा ले अरे नौकर जरा चाय ले आओ दूध ले आओ वो मुनिम की खुशामद करके पंद्रह सो नहीं सोलह सो पगार दूंगा रहो क्यों कि मुनीम जान गया सेठ की कमजोरी ऐसे ही इंद्रिया और मन मती की कमजोरी जान जाते हैं इसलिए मती को बिचारी को घसीटते रहते हैं जयराम जी की ऐसे नौकर मुनीम सेठ की कमजोरी जान जाता है छोटा साहब बड़े साहब की कमजोरी जान जाता है तो नीति का या मुक्ति का आदर नहीं करते और सुख की लालच रखता है मन इंद्रिया और मती भी सुख की लालच में फिसलने लगती है और दुख के भय से भयभीत होती है तो न चाहते हुए भी मती को हल्के निर्णय करने पड़ते न चाहते हुए भी हल्के कामों में उसको जुड़ना पड़ता है तो हल्का स्वभाव उसका क्रिएट हो जाता है इसलिए ब्रह्मा जी को प्रेरणा हुई की तप अब तप करने से क्या होगा कि तप करने से तेज बढ़ेगा शक्ति बढ़ेगी तप स्वाध्याय तप करने से स्व अध्ययन होगा कि मैं इनका गुलाम नहीं हूं मैं इन इंद्रियों का गुलाम नहीं और शरीर के मिटने से भी मैं नहीं मरता हूँ शरीर के बढ़ने से मैं बढ़ता नहीं शरीर के बीमार होने से मैं बीमार नहीं होता और शरीर के मरने से मेरी वास्तव में मृत्यु नहीं होती तो न मरने का डर न जीने की लालच न भोगने की वासना ये तीनों झंझट जब निकल जाते हैं तो ये जीव आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप पर ब्रह्म परमात्मा में प्रतिष्ठित हो जाता है मम फल परम अनुप जीव पावी निज सहज स्वरूप भगवान राम कहते हैं कि मेरे दर्शन का फल क्या है परम फल क्या है कि परम फल तो यह है कि जीव अपने सहज स्वरूप को जो सत्य आनंद स्वरूप रोम रोम में रमा हुआ प्राणी मात्र के वो राम को पा लेता है जैसे थका नौकरों से से सताया हुआ सेठ, सेठ अगर कोई अपने गब्बर से मिलता है, निकट के मित्र से मिलता है तो उस सेठ का बल बढ़ जाता है और नौकरों खमुनी मुनिमो सताया हुआ अगर गब्बर सेठ से मिलता है तो उस बेचारे लथड़े हुए सेठ का हौसला जग उठता है ऐसे जब हम जप करते हैं ध्यान करते हैं तप करते हैं तो सेठों का भी सेठ और उन सेठों का भी सेठ और सारे दुनिया के सेठ तो क्या स्वर्ग के सेठों का सेठ जो पर परमात्मा ब्रह्मा जी का भी जो सेठों का सेठ है वह आत्मा होकर बैठा है तो तप करने से मति उसका सहयोग ले लेती है उसमें शक्ति आ जाती और मुक्ति के रास्ते चल पड़ती तपस्ु सर्वेशु एकाग्रता परम तप सब तपस्याओं में एकाग्रता परम तपस्या है तो हम इंद्रियगत ज्ञान का जब आदर करते हैं तो विकारों का हमारे पर हमला बिल्कुल होगा ही जब हम बुद्धिगत ज्ञान का आदर करते हैं तो हम विकारी सुखों का आदर नहीं करेंगे विकारी वस्तुओं का उपयोग करेंगे जैसे अब कहीं जाना है तो आंख का उपयोग करा जरूरी है तो देख लिया शरीर को टिकाना है तो तंदुरुस्ती का ख्याल करके खा लिया सुनना है तो जो सार सार है वो बात सुन ली बाकी को ध्यान नहीं दिया तो हमारी शक्ति बच जाती है तो बुद्धिगत ज्ञान का आदर करने से इंद्रियों का मन का झंझट कम हो जाता है बुद्धि को परिश्रम भी कम पड़ता है बुद्धिगत ज्ञान का आदर करने से हमारा विवेक बढ़ता जाएगा विवेक बढ़ने से वैराग्य बढ़ेगा संसार से राग उठ जाएगा देखेंगे कि जितना इन वस्तुओं को संभाला आखिर छोड़कर मरना है तो बहुत पसारा क्यों करना इतना खिलाया पिलाया तो बीमारी अधिक खाने से बीमारी हुई संयम से खाना चाहिए ऐसे आंखों को कितना कुछ दिखाया लेकिन आज तक पूरी शांति नहीं मिली कानों को कितना ही सुनाया फिर क्या जीभ को कितना ही लटके दिलाया आखिर क्या नाक को यहां बे ने अटली सुगंधी परफ्यूम अजीब ठेकोणों ने ऐसे ही इंद्रियों को काम विकार की इंद्रियों को इतनी बार खपाया अपने को निचो दिया फिर भी संतोष तो नहीं तो विवेक जगेगा विवेक जगेगा तो फिर वही राग आएगा क्योंकि परिणाम में क्या भोग भोगने के समय जरा देर मजा आया बाद में देखो की। तो बुद्धि जब परिणाम का विचार करती है तो उसका परिश्रम कम होता है और उसको परमात्मा में प्रतिष्ठित होने का समता में आने का समय मिलता है भगवान को बुलाया भी नहीं जाता और भगवान को प्रकट भी नहीं करना है भगवान हाजरा हजूर है आद सत सत्युगात सत है भी सत्य नानक से भी सत लेकिन उस भगवान के सुख स्वरूप के आगे भगवान के आगे ये जो पड़ते हैं जैसे बारिशों में सूरज नहीं दिखता है बादलों के कारण तो हकीकत में सूरज को प्रकट भी नहीं करना है बुलाना भी नहीं है केवल हवाएं लगे बादल बिखरे तो थे है और शाम तक रहेंगे ये सूरज तो शाम तक रहेंगे और वास्तविक में आत्म सूर्य के लिए तो कोई शाम ही नहीं है ये सूर्य भी डूबते नहीं है छुपते नहीं चले नहीं जाते दूसरी जगह देखते हैं पृथ्वी घूम रहे इसलिए तो हम लोग मानते कि सूर्य चले गए मान लो इस सूर्य से तो हम कभी चक्कर खाते रात्रि का तो नहीं देखता है लेकिन परमात्मा रूपी सूर्य से तो हम कभी अलग नहीं हो सकते आदि सत्युगात सत सत्य है भी सत हो से भी सत तो उस सत्य स्वरूप में बुद्धि प्रतिष्ठित होते है। तो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्मा उस सत्य स्वरूप में ज्ञान स्वरूप में और जिसका अंत नहीं होता है उस अनंत में विलय हो जाता है जीव जैसे सागर में तरंग विलय हो जाता है तो तरंग सागर बन जाता है क्यों पहले ही था सागर पानी तो पहले ही था ऐसे ही जीव ब्रह्म तो पहले ही था लेकिन इस बेचारे को इंद्रियों का आकर्षण ने जगत की सत्यता ने बेवकूफी ने कई जन्मों तक भटकाया अगले जन्म में भी किसी माता के गर्भ में गए होंगे लेकिन पिता के शरीर से पटके गए माता का गर्भ सीधा ही मिल जाता ऐसी बात नहीं कई बार माता के गर्भ में बिचारे ड्रॉप के रूप में जाके गिरते हैं फिर वो बाथरूम के द्वारा बह जाता है गटरों में क्या दुर्दशा होती जितने लोग यहां पृथ्वी पर घूमते हैं हम लोग उतने से अधिक तो गटरों में भी मनुष्य बहते होंगे इस बात को तो कोई तार्किक या नास्तिक आदमी भी अस्वीकार नहीं कर सकता है मन नहीं पड़ेगा मेरे दो बेटे हैं कैसे कि मेरे शरीर से पैदा हुए तो मेरे शरीर से पसार हुए पैदा क्या हुए पसार हुए हमने कुछ अन्न जल आदि खाया फल बोल उसमें जो जीव स्थित थे वो ही पत्नी के द्वारा बेटे होके पैदा हुए तो पत्नी में नहीं टेके नारी में तो रजवीर होकर बह गए तो बह के कहा जाएंगे गटर में तो ऐसी न जाने कितनी दुखद अवस्थाएं दुखद दिन हम लोग देख चुके ये मती को अगर समझ में आ जाए तो मत्ती में संसार का आकर्षण कम हो जाएगा राग नहीं रहेगा राग नहीं रहेगा तो द्वेष भी नहीं रहेगा जब वस्तु में राग रहता है उसमें कोई विघ्न डालता है तो उससे द्वेष होता है बड़ा आदमी विघ्न डालता है तो भय होता है छोटा आदमी डालता है तो क्रोध होता है बराबरी का आदमी प्रॉब्लम करता है तो द्वेश होता है जब वासना ही नहीं तो भय कहां वासनाएं नहीं तो उद्वेग कहाँ वास्ना नहीं तो द्वेष कहाँ तो भय उद्वेग द्वेष, राग ये सब उसका शिथिल हो जाता है जब राग द्वेष, भय चिंता ये शिथिल हो जाएगा वस्तु मिलेगी कि नहीं मिलेगी काम होगा कि नहीं होगा आखिर मेरा क्या होगा ये चिंता है अब मेरा क्या होगा हो हो के मन इंद्रियों का होना है शरीर का होना है और इसका कितना भी हुआ अंत में तो छूटना ही है रोटी तो भगवान को देनी है और साथ में कुछ ले जाना नहीं फिर चिंता किस बात की रोटी तो ईश्वर को देनी है और साथ में कुछ ले जाना नहीं जो है जो बना है और जो भी बनाएंगे वो मृत्यु के एक झटके में छोड़ना है ये अगर मती दृढ़ निश्चय कर ले तो आदमी की चिंता टिक नहीं सकती और निश्चिंत होने से मती में टिकेगा तो चिंता जिस बात की कवता है होगा कि नहीं होगा वो तो काम अपने आप हो जाएगा जितना आदमी निश्चिंत होता है उतना परमात्मा में टिकती है मत और जितना परमात्मा में टिकती उतनी प्रकृति और लोग अनुकूल होने लगते हैं। तो यही कारण है कि जो दुरात्मा है उसकी इच्छाएं पूरी जल्दी से होती नहीं थोड़ी बहुत होती तभी भी वो दुखी का दुखी रहता और जो धर्मात्मा है पवित्र आत्मा है उसकी इच्छाएं ज्यादा होती नहीं और जो होती उसकी तो पूरी हो जाती उसके नाम की जो मनोती मानते उनकी भी इच्छा कुदरत पूरी कर देती क्योंकि वो परमात्मा में टिका है ब्रह्मवेता है, आत्म है, आत्मज्ञानी संत हम संतों के नाम की मनोती मनाते हैं संतों के नाम की मनोती मनाते हैं, तो हमारी इच्छाएं पूरी होती तो जैसे हम ऐसे वो तो दिखते हैं लेकिन हम हैं इंद्रियों के आकर्षण में हम हैं मन के कहने में और वो है मन और इंद्रियों को अंतर्मुख करके तप करके अपने प्रसाद के तरफ ले जाने वाले तो ब्रह्मा जी को हुआ के त दो शब्द तप करो